तो तर्क संग्रह में गुण लक्षण प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं रूपादि 24 गुणों में से बुद्धि नामक गुण की चर्चा चल रही है बुद्धि नामक गुण में गुण का लक्षण और भेद आदि बता दिए गए उसमें स्मृति और अनुभव ये दो प्रकार हुए बुद्धि नामक गुण के स्मृति भिन्न ज्ञान अनुभव हुआ वो दो प्रकार का यथार्थ अयथार्थ यथार्थ, यथार्थ अनुभव के भी चार प्रकार हुए वे चार प्रकार हैं हाँ प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द और उनका करण भी चार प्रकार का प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेद से और करण कहा जाता है व्यापारवान असाधारण कारण को करण कहते हैं और कारण कहा जाता है कार्य से कार्य उत्पत्ति से अवैध पूर्व क्षण में जिसकी उपस्थिति अवश्य भावीनी है उसे कहा जाएगा करण, का कारण और कारण के लक्षण में कार्य शब्द आया तो कार्य पदार्थ क्या हो जाएगा तो कहा कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी और कारण के अवान्तर तीन भेद बताए गए कारण समुवाण कारण निमित्त कारण उसमें से समु कारण का लक्षण हुआ कारणेन क्या नाम य, यत सतो य्य उत्पाद्य तत् समु कारण तो जिसमें समवाय सम्बंध से उत्पन्न होने वाला कार्य रहता है उसे कहा जाता है समय कारण और कारण का लक्षण बताया गया कार्यण कारण एक अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम तो कार्य के साथ समवाय संबंध से रह करके जो कार्य का कारण बनता है उसे कहा जाता है असमवायी कारण इसका उदाहरण हुआ अवयवी द्रव्यात्मक कार्य का असमवायी कारण माना जाता है अवयव द्रव्यों का संयोग अवयव द्रव्य तो हैं समयी कारण और अवयव द्रव्यों का संयोग है गुण वो है असमवायी कारण किसका अवयवी द्रव्य का उसमें ये लक्षण घटता है कार्यण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवयी कारणम तो कार्य से लिया जाएगा जिसका असमवयी कारण बताना है उसे तो कार्य हुआ पट पट का असामयिक कारण बताना है तंत्र संयोग को तो कार्य शब्द से लीजिए पट को तो कार्य न सह इसमें कार्य शब्द का अर्थ हुआ पटे न सह कार्य सह का अर्थ निकलेगा और एकस्मिन अर्थ से लीजिए पट जहां समवाय संबंध से रह रहा है उस अर्थ को तो पट समवाय संबंध से कहाँ रहता है तंतुओं में इसलिए एक स्मिन अर्थ शब्द से लिया जाएगा तंतुओं को और वही समवेत यानी समवाय संबंध से जो रह रहा है वो कौन रह रहा है पट भी और पट के साथ तंतुओं का संयोग भी समु संबंध से कहाँ रहेगा तंतुओं का संयोग ये गुण है वो समय संबंध से रहेगा तंतुओं में गुणी में गुणी कहा जाएगा तंतुओं को गुण कहा जाएगा संयोग को तो तंतु संयोग रूप जो गुण वह रह रहा है अपने गुणी तंतुओं में समु संबंध से और वहीं पर समय सम्बन्ध से कार्य शब्दित पट भी रहता है और तंतु संयोग के बिना पट की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए पट के प्रति तंतु संयोग कारण भी बन रहा है वो बन जाएगा असमवायिक कारण उसे कहा जाएगा असमयी कारण क्योंकि असमयी कारण का लक्षण उसमें घट रहा है कि पट रूपी कार्य तंतुओं में समय सम्बन्ध से रहता है वहीं पर समय सम्बन्ध से रह करके तंतुओं का संयोग पटात्मक कार्य का कारण बन रहा है इसलिए वह पट के प्रति असमयी कारण कहलाएगा का ये बताया गया तंतुसंग पटस्य ये उदाहरण बताया यहाँ तंतुसंग पट पटस्य और कारणेन सह ये भी कारणेन वे भी पद है पर कार्य कारणेन तो ये कार्येण ये भी तृतीयांत कारणेन न ये भी तृतीयांत और वाह का अर्थ अथवा अथवा का मतलब इन दो में से एक के साथ समवेत होना चाहिए या तो कारण कार्य के साथ समयत होता हुआ कार्य का कारण बने उसे असमवाय कारण कहा जाएगा या तो कारण के साथ एक अर्थ में समवेत होता हुआ कारण बने उसे असमवा कारण कहा जाएगा तो जो दूसरा लक्षण है कारणे सह एक अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवा कारणम ये घटता है आपके इसमें किसमें तंतों के रूप में पट रूप के प्रति असमवाई कारणत्व है तो पट रूप का असमवाई कारण तंत्रों का रूप है तो तंत्रों के रूप में असमवायिक कारण का लक्षण घटता है ये दूसरा कारणेन सह एकस्मिन अर्थे समय तम सत्कारणम असमवाय कारण वाला तो कारण शब्द से लेंगे जिसका असमवायिक कारण बताना है उस कार्य का समुवायिक कारण कारण स्तृतींत पद से लीजिए तो किसका असमवायी कारण बताना है तंतुरूप को पट के रूप का इसलिए पट रूप का जो समुवायी कारण पट रूप का समयिक कारण कौन होगा पट जहाँ पर समय पट पट का रूप जहाँ समवाय का समय सम्बन्ध से रहेगा तो पट का रूप समय सम्बन्ध से कहाँ रहेगा पट में इसलिए कारणेन शब्द से लिया जाएगा पट को कारणेन यानी पटेन सह कार्य का असमवायी कारण आपको बताना है उसके समवायी कारण को असमवायिक कारण के लक्षणगत कारण पद से लीजिए तृतीयांत कारण पद से तो कारणे सह यानी पटे सह तो पट जहां समु समय से रहेगा तो पट समु समय से कहाँ रहता है पट रूप का समुवायी कारण पट समु सम्बन्ध से रहेगा तंतुओं में वहीं पर जो समवेत हैं यानी समवाय सम्बन्ध से रह रहा है जहाँ पट समय सम्बंध से रह रहा है वहीं पर समवाय सम्बन्ध से जो रह रहा है कौन रह रहा है तंतुओं का रूप वो गुण है ना, वो तंतुओं का गुण है इसलिए तंतुओं में समवाय संबंध से रहेगा तो तंतुओं का रूप तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है और समवाय संबंध से रह करके बन जाता है पट रूप के प्रति कारण तंतुओं का रूप पट रूप का समवायी कारण पट जहाँ समवाय सम्बन्ध से रह रहा है तंतुओं में वहाँ रह करके पट रूप के प्रति कारण बन जाता है उसे कहा जाएगा पट रूप का असमवायी कारण उसमें द्वितीय लक्षण घटेगा कारणेन सह एक अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम ये लक्षण घटेगा तो इस प्रकार ये दो उदाहरण बताए थे मूल में अन्नम भट्ट जी ने तंतुसंग पटस्य से तंतु, तंतु रूप पटुरूपय अवनिमित कारण बचा असमवायी हो कारण होंगे हो, ये कहा समवायी कारण नहीं होंगे हो। समवाही कारण हमेशा द्रव्य ही होगा किसी भी भावात्मक कार्य का समवाही कारण द्रव्य ही होगा ये कहा था और असमवायी कारण बन जाते हैं गुण और कर्म ये कहा तो प्रसारण तो तो ये क्रिया हुई कर्म हुआ तो उसका समुवायी कारण कौन होगा जिस द्रव्य का प्रसारण हो रहा है <laughs> उस द्रव्य को कहा जाएगा उस प्रसारण रूप कर्म का समुवायी कारण और असमय कारण कौन होगा तो असमय कारण होगा उसको जो फैलाना रूप दूसरी क्रिया हो रही है वह वो, वो भी कर्म है वो असमय कारण बनेगा यानी गुण समयी कारण, कारण नहीं होगा कर्म भी समय कारण नहीं होगा ये असमवायी कारण होंगे समवायिक कारण नहीं बनेंगे ये कहा था समुवायिक कारण जब कभी कोई भी जहां कहीं भी किसी भी कार्य का बनेगा तो द्रव्य ही होगा इसलिए द्रव्य का लक्षण है समुवाही कारणत्व व द्रव्य सामान्य लक्षण हम ऐसा पहले बताया था ना द्रव्य लक्षण प्रकरण में गुणवत्व क्रियावत्व समवायी कारणत्व वा द्रव्य सामान्य लक्षणम ऐसा पदकृत्य में आता है एक कृत्य नाम की टीका है ना तर्क संग्रह की उसमें ये द्रव्य का लक्षण बताया समुवायी कारणत्व और यदि गुण भी या कर्म भी समवायी कारण बनने लगे तो फिर तो ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा ना लक्षण तो लक्षण ही नहीं माना जाएगा तो आगे हैं कारण के तीन भेद बताए गए थे ना समवाही कारण असमवा कारण निमित्त कारण समय कारण का लक्षण बता दिया असमवायी कारण का लक्षण भी बता दिया अब बचा है निमित्त कारण तो निमित्त कारण का लक्षण करते हैं कि उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी तो उभय भिन्नम कारणम इसमें तत् सरोनाम परामर्शक हैं पूर्व में बताए गए जो जिन दो कारणों का लक्षण बताया ना पूर्व में उन दो कारणों का परामर्शक है तद उभय शब्द तदउयम का अर्थ निकलेगा समवायी कारण असमवायी कारण और तद उभय भिन्न का अर्थ निकलेगा समवायी कारण असमवायी कारण दोनों से भिन्न जो है लेकिन कारण है उसे कहा जाएगा निमित्त कारण तो जैसे पटात्मक एक कार्य है उसका पहले समवाही कारण बताया तंतुओं को असमवायी कारण है तंतु संयोग किसका पट का पट है कार्य उसका समूहिक कारण है तंतु असमवाई कारण है तंतुओं का संयोग और इन दो कारणों से अतिरिक्त जो भी पट के प्रति कारण बनेगा उसे कहा जाएगा निमित्त कारण निमित्त कारण समुआई कारण समु कारण है तंतु पट रूपी कार्य का समुवायिक कारण है तंतु असमवायिक कारण है तंतुओं का संयोग और ये जो दो कारण हैं तंतु और तंतु संयोग इनसे अतिरिक्त जो भी कारण बनेगा पट के प्रति वह निमित्त कारण कहा जाएगा कारण निमित्त कारण कहा जाएगा उसे हाँ वो निमित्त कारण बनेगा समवाही कारण उसे नहीं कहेंगे और उसे असमवायिक कारण भी नहीं कहेंगे तो फिर तीन ही कारण हैं समवाई असमवायी निमित्त तो उसमें से समवायी कारण भी नहीं रहा ये असमवायी कारण भी नहीं हुआ तो बचा कौन निमित्त कारण तो सब वो बाकी जितने भी कारण बनेंगे वो निमित्त कोटि में जाएंगे निमित्त कारण तो जैसे पट के प्रति तंतु और तंतु संयोग से अतिरिक्त कारण बनने वाले हैं तुरी वेमा आदि तुरी कहते हैं ये जो बनाते हैं ना पहले कपड़ा बनाते थे ऐसे हाथ वाले वो जो क्या कहा जाता कप बनाते है? हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसे हाँ इसे हिंदी में हाँ हाँ तो वो जो लकड़ी के होते हैं ऐसे हाँ और फिर ऐसे खींचते हैं और वो लकड़ी एक आगे पीछे होती रहती है वो उनमें उसे तु, तुरी कहते हैं हाँ और फिर वेम जिसमें ये धागे बंधे हुए रहते हैं हाँ ऐसे लंबे धागे और ये ऐसा वो उछलता रहता है वो लंबे जो धागे जहाँ बंधे हुए हैं वो वेम तो तुरी वेम और आदि शब्द से और भी खींचने की वो रस्सी एक ऊपर रस्सी बंधी हुई रहती है ना ऐसे खींचता रहता छोड़ता रहता ऐसे होता रहता ऊपर नीचे करता रहता ना ये सब ऊपर नीचे करना आदि सब जो है आदि शब्द से ग्राह्य है वो सब नहीं होगा पूरी सामग्री नहीं होगी तो पट नहीं बनेगा तो तंतु और तंतु संयोग को छोड़ करके पट बनाने में बाकी जितनी भी सामग्री उपयोग में आई उसे निमित्त कारण कहा जाएगा वो निमित्त कारण है इसलिए कहा कि तद उभयिन्नम कारण निमित्त कारणम यथा तुरी वेमादिक पटस् इसमें हिंदी में लिखा तुरी शब्द का अर्थ कि सूत्र वेष्टन करने की नली सूत्र यानि धागे और उसका वेष्टन करने की जो नली होती है उसे तुरी कहा जाता है और वेम कहते हैं वाय दंड को वो जो खींचा जा रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है एक तो जैसे सुनार की भी एक छोटी सी वो होती है ना वो जिसमें धागा गुदते हैं मशीन से छिलते समय वो स्टील की होती है उधर जो है लकड़ी की होती है पट बनाते समय उसमें धागा ऐसे किया हुआ रहता वो ऐसा जाता है लंबे तो बंधे हुए रहते हैं और वो जो ऐसे हो रहा है जिसमें धागा वेष्टित किया है हाँ पिरो करके रखा हुआ उसे कहा जाएगा तुरी और वेम कहा जाएगा जिससे धागा बंधा हुआ है वायदंड ये सब जो है पट के निमित्त कारण हैं तो अब ये सब कारण प्रपंच को क्यों बताना पड़ा इसलिए बताना पड़ा चर्चा तो चल रही है बुद्धि नामक गुण की और उसके यथार्थ अनुभव के अवान्तर चार प्रकार बताए थे और ये कहा था कि उस चार प्रकार के यथार्थ अनुभव का कारण भी चार प्रकार का तो वहां करण पद आया था और इसलिए फिर करण पदार्थ को समझने के लिए कारण बताना पड़ा और कारण को बताने के लिए कार्य को बताना पड़ा फिर कार्य के कारण के अवांतर तीन भेद बताने पड़े मूल में तो तत्कर्णम अपि चतुर्विधम यही वाक्य था ना वहां करण पद आया था अब उस करण पदार्थ का स्पष्टीकरण करते हैं तो इसलिए लिखते हैं कि करणस्य से निष्कृष्टम लक्षणम यहाँ कारण छपा है होना चाहिए करणस्य करणस्य करण से करण का जो निष्कृष्ट लक्षण है वो ये है कि तदेत त्रिविध कारण मध्य यद असाधारण तो कारण तदेव करणम तो त्रिविध कारण मध्ये जो तीन प्रकार का कारण बताया समुवायिक कारण असमुवायिक कारण निमित्त कारण इन तीन प्रकार के कारणों में से जो असाधारण कारण होगा उसे कहा जाएगा करण तो जैसे उदाहरण यहाँ पट का हुआ ऐसे चार प्रकार की जो प्रमाएँ हैं यथार्थ अनुभव को हो या प्रमा को हो उसमें से एक एक प्रमा के प्रमा भी कार्य है ना? और कार्य मात्र के प्रति भावात्मक कार्य मात्र के प्रति ये तीनों कारण बनेंगे समवायी कारण भी होगा उसका असमवायी कारण भी होगा निमित्त कारण भी होगा तो प्रत्यक्ष प्रमा अनुमिति प्रमा उपमिति प्रमा शब्द प्रमा के प्रति भी ये तीनों कारण रहेंगे समवायी असमवायी निमित्त ये कारण चारों प्रकार की प्रमाओं के होंगे उन तीन प्रकार के कारणों में से जो असाधारण कारण बनेगा उसे कहा जाएगा इन तीन प्रकार के कारणों में से कोई ना कोई एक असाधारण कारण बनेगा उसे कहा जाएगा करण प्रत्यक्षादि प्रमा का ये कहते हैं कि तद एत त्रिविध कारण मध्य यद असाधारण तदेव तदेवकरणम तो यहाँ पर वर्णित तीन प्रकार के कारणों में से जो प्रत्यक्षादि प्रमा के प्रति असाधारण कारण होगा यानी व्यापारवान कारण बनेगा उसे कहा जाएगा प्रत्यक्षादि प्रमा का करण यहां पर बताया तद ए त्रिविध कारण मध्य यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम इस वाक्य से ध्यान में है आया नही नहीं नहीं असाधारण कारण तीन प्रकार के कारणों में से जो कारण असाधारण कारण होगा वह करण बनेगा हाँ तो वही उपक्रम में बताया था असाधारण कारणम करणम अब ये उपसंहार है बीच में कई प्रकार के कारण बताए गए ना तो उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता होनी चाहिए इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो इन तीन प्रकार के कारणों में से असाधारण कारण बनेगा उसे उन प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रति करण माना जाएगा और जो करण बनेगा वही प्रमाण कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण का जो करण बनेगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा अनुमिति प्रमा का जो करण बनेगा वो बन जाएगा अनुमान प्रमाण उपमिति प्रमा का जो करण होगा उसे उपमान कहेंगे और शाब्द प्रमा का जो करण बनेगा उसे शब्द प्रमाण कहा जाएगा तो इस प्रकार ये कारण प्रपंच पूरा हो जाता है वो अब प्रत्यक्ष प्रमा के करण को बताना है प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमा के करण को बताने का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण को बताना तो इसके लिए एक खंड है उसका नाम है प्रत्यक्ष खंड वो प्रारंभ हो रहा है करण कहेंगे हाँ आ, हाँ अलग अलग आएगा चारों प्रमा का असाधारण कारण एक ही नहीं बनेगा अलग अलग होंगे तो प्रत्यक्ष प्रमा का असाधारण कारण इन तीन प्रकार के कारणों में से कौन होगा तो प्रत्यक्ष प्रमा का असाधारण कारण होंगे इंद्रिया इसलिए इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमा के तीन प्रकार के कारणों में से असाधारण कारण चक्षु इंद्रिय होगा खाली एक चक्षु इंद्रिय तो चाक्षुष प्रमा का असाधारण कारण होगा ऐसे पाँच ज्ञानेन्द्रिया और एक अंतकरण मन ये छः इंद्रिया अलग अलग छः प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति असाधारण कारण बनेगी छः इंद्रिया इसलिए इनको कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण छह इंद्रियों में से प्रत्येक को इसलिए उनके एक करणभूत इंद्रिया छह प्रकार के होने से प्रत्यक्ष प्रमा के भी छह प्रकार हो जाएंगे जो चक्षु प्रमाण से हुई प्रत्यक्ष प्रमा है उसे चाक्षुष प्रमा कहा जाएगा जो स्रोत्र इंद्रिय से हुई प्रत्यक्ष प्रमा है उसे श्रावणज प्रत्यक्ष कहा जाएगा श्रावण प्रत्यक्ष कहेंगे श्रवणज प्रत्यक्ष कहो या श्रावण प्रत्यक्ष कहो रासन प्रत्यक्ष रासन इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष प्रमा हुई वह रासन प्रमा घ्राणज प्रमा जो घ्राण इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमा हुई वह घ्राणज प्रमा च प्रमा तो इंद्रिय से हुई प्रत्यक्ष प्रमा और यही है ना पांच बाह्य ज्ञान इंद्रिया और अंतकरण है मन उसे होता है सुख दुखादि का प्रत्यक्ष वो मानस प्रत्यक्ष कहलाता है, है इस प्रकार ये जो है प्रत्यक्ष प्रमा के भी अवान्तर अलग अलग छे असाधारण कारण होने से प्रत्यक्ष प्रमा के छह भेद बनेंगे चाकसूस श्रावण घ्राणज रासन और ये मानस भेद से इसको बताने के लिए प्रत्यक्ष खंड प्रारंभ हो रहा है इस प्रत्यक्ष खंड की चर्चा कल से प्रारंभ होगी